जय राधा माध कुह जय राधा माधव गोपी जना वालाबा दारे दी गो जना गोपी जना वालाबा गिरिवरा दे Yashoda, Nanda, Navrasha, Janaranga, Naya, Yashoda. Yashoda, Nanda, Navrasha, Janaranga, Naya, Yashoda, Nanda. Yamuna, Tirah, Vana, Chari, Yamuna. चा krishna re krishna krishna krishna hare hare hare rama hare rama rama rama hare hare hare krishna bolo bolo हरे हरे हरे रामा I am Radha. देव ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वादेवायुम ज्ञानतिमिराश ज्ञाजनशलाकया चक्षुरमीलना तस्म श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोवेष्ट एन भूतले स्वयं रूप कदा ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुरो वैष्णवा च्री सागर जाता सहगना रघुनाथ सजीव साइता परिजन पिजनस कृष्ण चैतन्य कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वताश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका का राधाका नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभाुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय वाशाकलपत कृपा सिंधु पतिता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद श्री अद्वैत गाधरा शिवा सदी गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे आजम चर्चा करेंगे वैष्णव सदाचार के ऊपर वैष्णव सदाचार भक्ति उपदेशामृत भक्ति रसामृत सिंधु और सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखित हरि भक्ति विलास ये जो कई सारे जो ग्रंथ हैं वह हमें वास्तव में सदाचार की शिक्षा देते हैं और भगवान गीता में कहते हैं नाम जन्म नाम अन्ते ज्ञान प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ तो हमने अपने घर आदि सबको छोड़कर हूर्ण रूपे न मंदिर ज्वाइन किया है किस लिए ज्वाइन किया है कि हम महात्मा बनने के लिए आए हैं ऐ प्रभुपात का ये जो टेम्पल हैं ये जो आंदोलन है ये केवल एक ही चीज के लिए हैं हम सबको महात्मा बनाने के लिए तैयार करता है और महात्मा का लक्षण क्या है सततम कीर्तयन माम यतन तृढ़ व्रता हाँ हा, क्या ऐसा महात्मा सदैव मग्न रहता है भगवान के सेवा में उनका गुणगान करने में और लेकिन दृढ़ता के साथ कभी भी विचलित नहीं हो सकता स्थित हो जाता है स्थिर हो जाता है तो वास्तव में ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्यान सहस्रेषु हजारों हजारों में से किसी एक जीव को महात्मा बनने का चांस प्राप्त होता है तो हम अपनी सारी जिम्मेदारियाँ छोड़ के आए हैं पत्नी बच्चे माता पिता मित्रगण धन आदि है कि नहीं जिम्मेदारियाँ सबको छोड़ के यहाँ बैठे हैं या बैठने के लिए हमें क्यों बैठे हैं क्योंकि हम महात्मा बनना चाहते हैं लेकिन महात्मा तो बहुत सरलता से नहीं बना जा सकता हाँ। महात्मा बनने के लिए हाँ प्रभुपाद जैसे महान आचार्य का आश्रय लेना होगा और उनकी शिक्षाओं को समझे बिना और शिक्षाओं को जीवन में लाए बिना महात्मा बनना क्या है असंभव है मैं भी ये वैष्णव सदाचार का क्लास या वैष्णव हम अपने आप को कहते तो हम क्या कहते गर्व से कहते कि हम वैष्णव हैं किसी हमें शिव जी शिव डिवोटी मिलता है देवताओं का भक्त मिलता है तो हम क्या कहते है? नहीं हम वैष्णव हैं लेकिन वैष्णव के आगे और एक शब्द है क्या है वो सदाचार तो वैष्णव तब तक नहीं बन, बना जा सकता जब तक क्या नहीं हो उसमें सत नहीं हो दो प्रकार के आचरण हैं एक है सत आचार और एक है असत आचार हाँ। आचार में से आम का आचार नींबू का आचार ये सब आचार नहीं वो तो आ, वो तो हमारे अंदर रजगुण आदि बढ़ाते हैं तो आचार का मतलब है आचरण तो प्रभुपाद कहते थे या शास्त्र कहते हैं कलो शूद्र संभव कि कलयुगा में सारे जीव जन्म लेते क्या हैं जायते जन्म नहा शूद्रहा जन्म लेने मात्रा से कलयुगा में सारे शूद्र हैं तो लेकिन प्रभुपाद ने कहा इन शूद्रों को भी मैंने चांस दिया है मैं ये आंदोलन बनाया हूँ किस चीज़ के लिए किस लिए बनाया था प्रभु ने आंदोलन ब्राह्मण बनाने के लिए और ब्राह्मण बने बिना आप क्या नहीं बन सकते वैष्णव नहीं बन सकते हाँ ब्राह्मण बने बिना वैष्णव बनना बहुत कठिन है बहुत दूर है तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने यह हमें अपॉर्चुनिटी दी है और वैष्णव बनना ये कोई छोटा मोटा पद नहीं है शास्त्र कहते हैं कि इस त्रिभुवन में सर्वत्र श्रेष्ठ कोई पोजिशन है पद है वो क्या है वैष्णव बनना जैसे चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि इस जगत में सबसे बड़ा यश क्या है मैं बहुत फेमस होना चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को लगता है कि नहीं मैं अपने प्रवचनों के द्वारा गान के द्वारा वाद्यों के द्वारा या पढ़ाई लिखाई के द्वारा धन आदि के द्वारा सौंदर्य के द्वारा क्या बनना चाहता हूँ फेमस बनना चाहता हूँ यशवान बनना चाहता हूँ मेरा नाम सारे जगत में फैले तो ऐसा ही प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से गोदावरी के तट पर पूछा कि सबसे बड़ा यशवान व्यक्ति कौन है तो रामानंद राय ने बड़े विनम्रता के साथ उत्तर दिया और कहा कि वास्तव में इस जगत में सबसे यशवान हाँ या फेम कोई है तो वो क्या है कृष्ण का अनन्य भक्त बनना मतलब वैष्णव बनना इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ब्रह्मा आदि भी हाँ इस इस पद की कामना करते हैं तो वास्तव में देखा जाए हम जैसे जीव जो रोड़पति है उनको ये करोड़पति बनने का चांस है और क्या है करोड़ करोड़पति बनने का चांस क्या है वैष्णव बनना ये सबसे बड़ा पद है और हम आए हैं यहाँ इस अभिलाषा को लेकर कि मैं वैष्णव बनूँगा लेकिन हम वैष्णव प्राय हैं अभी हम वैष्णव नहीं हैं देखने में वैष्णव जैसे लगते हैं लेकिन वैष्णव नहीं है वेशभूषा आदि हमने धारण की है लेकिन वास्तव में वैष्णव नहीं है क्योंकि वैष्णव बनना सबसे कठिन चीज़ है सबसे दूर है हम तो ऐसे हैं जैसे कोई बौना व्यक्ति है ठेंगा व्यक्ति हाँ बटु व्यक्ति वो चांद को पकड़ने के लिए कोशिश कर रहा है तो हमसे वो संभव हो सकता है नहीं वैष्णव कौन है जिसकी प्रॉपर्टी कृष्ण हो चुके हैं जिसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रगाढ़ प्रीति है जितने महान आचार्यों को हम देखते हैं तो इसलिए हमें हमारे लिए वैष्णव पद प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है लेकिन एक ही होप है आप वैष्णव नहीं बन सकते लेकिन एक चीज को आप पकड़ोगे तो जल्द से जल्द आप क्या बनोगे वैष्णव बनेंगे हाँ क्या है वो हाँ चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये मूड हम रखें हाँ कौन सा मूड गोपीर भरतुर पद कमलोर दास दासानु दास गोपियों के जो भरता है पोषण करने वाले पालक आदि है कृष्ण उनके सेवकों का सेवक बनना ये भावना को यदि हम रखते हैं तो होप है आशा है कि हम वैष्णव के धरातल तक आ सकते हैं अन्यथा वैष्णव बनना इज नॉट इजी इजी टास्क नहीं है वैष्णव बनना तो इसलिए ये लालसा हमारे हृदय में रहने चाहिए इवन हरिदास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना 21 प्रहरी जो महाप्रकाश लीला को प्रकट किया था शिवासांगन में चैतन्य महाप्रभु भगवत भाव में आया और सबको कुछ वर देना चाहते थे तो हरिदास ठाकुर को बुलाया और हरिदास ठाकुर ने कहा मुझे तो क्या चाहिए अब मैं तो बहुत नीच और आदम व्यक्ति हूँ और इसलिए हम जो मर्जी यहाँ बने लेकिन फिर भी हमें अपनी असलियत को नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या था मैं कैसे नीच में गिरा हुआ था कहाँ सड़ रहा था वैष्णव की कृपा से प्रभुपा की कृपा से मुझे यहाँ शेल्टर मिला है और मुझे एक भक्त बनने का चांस गुरु वैष्णव और कृष्ण प्रदान कर रहे हैं इसको नहीं भूलना चाहिए हमें हम धीरे धीरे क्या होते हैं हम ब्रह्म मय माया के प्रभाव में आकर अपनी असलियत को भूल जाते हैं और अपने हाथ से कृष्णा भक्ति रूपी हीरे को हम उड़ेल देते हैं दूर फेंक देते हैं या वैष्णव बनने का यह चांस हमारे हाथ से खो देते हैं। लेकिन हरिदास ठाकुर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी महाप्रभु को मिले तो इन्होंने पहले यही चीज़ कही कि हमारे जैसे दुर्भाग्यशाली अधम नीच पतित पापी जीव कोई और नहीं है हे चैतन्य महाप्रभु आपके इतनी अपार कृपा है कि आपने मुझे इतने बड़े स्थान में ला रखा है वैसे देखा जाए हमारे क्या पोजीशन है बाहर के जगत में हम होते हैं तो कौन हमें प्रणाम करता कौन हमें आदर देता कौन हमें पूछता हाँ लेकिन जब हम यहाँ प्रभु के सान्निध्य में आते हैं केवल कनेक्ट होने मात्रा से वो हाँ, सारा चीज हाँ, हमें प्राप्त होता है तो ऐसे हरिदास ठाकुर कभी बोले नहीं हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु से कहा कि मैं तो एक ही चीज चाहता हूँ कि आपके भक्तों का सदैव संग मुझे दे दो और क्या करो आपके भक्तों का जो उच्चिष्ट है वो मेरा भोजन बन जाए बस इससे हो पाए कि हाँ एक दिन मैं क्या बन सकता हूँ आपके सेवकों का अच्छा सेवक हो सकता हूँ और वही चीज हाँ वास्तव में प्रभुपाद ने कही प्रभुपाद ने कहा भक्ति नहीं ज्ञान नहीं भक्ति नहीं वेद नहीं ना नामे खूब धरो भक्ति वेदांत नाम ये भी सार्थक करो तो एक्चुअली भक्ति में ये मूड का बहुत आवश्यकता है एटीट्यूड जिसको कहते हैं प्रभुपाद के पास इतनी योग्यताएं आदि थे लेकिन फिर भी वो अपने आप को वैष्णव घोषित नहीं कर रहे हैं वो कहते है, मेरा नाम भक्ति वेदांत रखा लेकिन मुझ में ना भक्ति है ना ज्ञान है तो ये उन्नति का लक्षण है एक महान भक्त का लक्षण है और हमें उसकी ओर बढ़ना है भक्तिनो ठाकुर भी वही कहते थे सर्वस्व तोमार चरण संपया पड़े तोमार गरे आगे क्या है हाँ तुम्हें तो ठाकुर आमी तो कुकुर, आ, तो आमी तो कुकुर। किसको प्रार्थना कर रहे हो वो भगवान, भगवान को मुझे क्या करो अब वैष्णव का कुत्ता बना दो उन्होंने कहा कि आप मुझे वैष्णव बनाओ नहीं वैष्णव तभी बना जा सकता है जब हम वैष्णव के क्या बनेंगे ये भावना को धारण करेंगे सेवकों के सेवक का भावना को तभी वैष्णव बनने का हो पाए इसलिए उन्होंने कहा किट जन्म हो जथा तुया दास बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आश मेरी ये अभिलाषा भी नहीं है ब्रह्मा का पद प्राप्त करने की मेरी तो यह इच्छा है कि कीड़े का भी जन्म दे दो लेकिन आपके वैष्णवों के घर में तो इस प्रकार से राजा कुलशेखर भी यहाँ कहते हैं मुकुंदमाला में वो वर्णन करते हैं वो मुकुंदमाला में राजा कुलशेखर कहते कि हे कृष्णा आप मुझे क्या करो मज्जन्म फलमिदम मधु कैट बारे मत प्रार्थनीय मद अनुग्रह ऐश एवं परिचारक वृत्य वृत्य भ्रत्य श्रत्यतिमा स्मरलोकनाथ वो कहते हे मधु तथा कैटव के शत्रु हे ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण मेरी जीवन की पूर्णता को आप मेरे ऊपर दया कीजिए आपकी दया मुझे दिखलाई है और वो दया क्या होगी कि आप मुझे अपने दास के दास के दास के दास के दास का दास माने लगभग आठ या नौ बार आ, राजा कुलशेखर ने इस भावना को प्रकट किया है तभी वास्तव में वैष्णव होने की अभिलाषा हो सकती है कौन वैष्णव का मतलब क्या है कौन है वैष्णव हम कहते हैं कि हाँ जो विष्णु की आराधना में लगा है वो वैष्णव है हरे भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी एक श्लोक में कहते हैं ग्रहित वैष्णु दीक्षा को विष्णु पूजा पर हो वैष्णवो वैष्णविगे तो इतरो स्म वैष्णव तो सनातन गोस्वामी कहते हैं ग्रहित्व विष्णु दीक्षा को जिसने विष्णु मंत्र की दीक्षा ग्रहण की है और हम सब ने वही किया है प्रामाणिक संप्रदाय को स्वीकार किया है और विष्णु मंत्र तो हमने स्वीकार किया है कृष्ण नाम को स्वीकार किया है विष्णु पूजा परो नो नर जो व्यक्ति विष्णु की वर्षिप उनकी पूजा में निमग्न हो गया है तो जो बड़े विद्वान आदि लोग हैं वैष्णव भी तो विज्ञेर जो विज्ञा है ज्ञानवान है पंडित हैं वो कहते हैं ये लोग वैष्णव हैं इतरो वैष्णव है। ये दो कार्यों के अलावा जो व्यक्ति मग्न है वो वैष्णव नहीं है वैष्णव मंत्र से दीक्षित और विष्णु या कृष्ण की सेवा में हां जो लगे हैं तो इस प्रकार से वैष्णव का पद ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है इसलिए उद्धव भी जब गए हाँ कहा गए थे उद्धव वृंदावन में तो वहाँ सारे ब्रजवासी तो वैष्णवी हैं सारे ब्रजवासियों का प्रेम देखकर वृंदावन की गोपियों का आसक्ति और सेवा की भावना देकर उद्धव भी रोने लगे और उद्धव ने इच्छा की आशा महो चरण रेणु कि मैं आशा करता हूँ कि ये ब्रजवासी या गोपी काये हैं उनके चरणों की धूलि मेरे ऊपर गिरे इसलिए मैं वृंदावन में क्या बनना चाहता हूँ लता हाँ क्रेपर आदि बनना चाहता हूँ घास बनना चाहता हूँ ताकि गोपियाँ उसके ऊपर चले और उनकी धूल मेरे ऊपर गिरे तब वास्तव में वो उन्होंने कहा कि मैं वैष्णव हाँ बनने की आकांक्षा होगी तो इस प्रकार से हाँ वह वैष्णव ये बहुत बड़ा टर्म है बहुत बड़ा शब्द है या बहुत बड़ा पद है हाँ सारे लोग उसकी आकांक्षा करते हैं तो ऐसा वैष्णव तभी हो सकता है जब उसका आचरण कैसे हो सत्य हो हाँ सत्व का मतलब है हाँ, ट्रुथफुल सत्यवादी या हाँ, क्योंकि भगवान को भी क्या कहा जाता है परम सत्य कहा जाता है है कि नहीं तो जिसका आचरण परम सत्य भगवान कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार हो वो वास्तव में कौन है वैष्णव है तो दो प्रकार के आचरण है जैसे मैंने शुरुआत में कहा एक है सत आचा आचरण और एक है असत आचरण तो सत आचरण क्या है भगवान गुरु और वैष्णव की शिक्षाओं का पालन करते हुए हम आचरण करते वो सदाचार है और ऐसा ऐसा आचरण क्या देगा हमें शाश्वत जीवन देगा इसलिए उसको सत्य कहा गया है सत का मतलब क्या है इटरनल शाश्वत और असत का मतलब क्या है टेम्पररी जो शाश्वत नहीं है तो इसलिए हरिभक्तिविलास वर्णन करता है सदाचार का मतलब है आचार प्रभवो धर्म संतच आचार लक्षण साधु नाम चावृतम सदाचारे सनातन गोस्वामी सदाचार कहा जाता है क्योंकि धर्म का जन्म आचरण से ही होता है सत आचरण जब होगा तभी वास्तव में धर्म का जन्म होता है और सद आचरण क्या है संत आचार लक्षणम संत या साधुओं का जो आचरण है उसको क्या कहते हैं सदाचार कहते हैं और साधु लोग हमेशा बहुत उत्साही रहते हैं ईगर रहते हैं साधु नाम से यथावृत्तम साधु लोग लालायित रहते हैं हर समय अपने आचरण सदाचार के नियमों का पालन करने के लिए इसलिए उसको सदाचार कहा गया है क्यों क्योंकि साधुओं का जो आचरण है साधुवाक्षण दोषास्तु साधु वही हैं जो वास्तव में दोषों से रहित है साधु का आचरण में दो शादी नहीं है क्योंकि जैसे ही दो शादी आचरण में आते वैसे वो व्यक्ति अपने साधुत्व के लक्षण से साधुता की पोजीशन से क्या होता है गिरने लगता है नीचे नीचे जाता है हा में भी उसने लंबी शिक्का धारण की हो बहुत तीन चार राउंड कंटी पहनी हो अच्छा खासा तिलक हो हेड अच्छा सा मुंडा हो कपड़े प्रेस किए हो हाँ हा, लेकिन क्या है वो नीचे गिर रहा है सच शब्दा साधुवाच कहा और साधु लोग हमेशा इस सदाचार का पालन करने में लगे रहते हैं तेषा आचरणम यद तो सदाचार सौचते ऐसे साधुओं का जो आचरण है सनातन गोस्वामी ने कहा उसी को सदाचार कहते हैं और वास्तव में हम देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु शिल प्रभुपाद और जितने भी आचार्य हैं उन्होंने सदाचार के ऊपर बहुत जोर दिया है वैष्णव सदाचार के बिना वैष्णव नहीं बन सकते आ, हम तो बस मिथ्याचारी हो सकते हैं ढोंगी हो सकते हैं दाम्बिक हो सकते हैं इसलिए श्रील प्रभुपाद ने भी इस इस आंदोलन में इस पर जोर दिया है जैसे प्रभुपाद को पूछा हाउ डू यू रिकोग्नाइज ए वैष्णवा आप किसी वैष्णव को कैसे पहचानोगे तो प्रभुपाद ने कहा ही इज ए परफेक्ट जेंटलमैन प्रभुपाद ने कहा ए, वो एक क्या होगा सभ्य व्यक्ति होगा सज्जन व्यक्ति होगा उसको देखने मात्रा से उसका चाल चलन आदि से पता चलेगा कि ये क्या है सभ्य है या असभ्य है और उसी को अः भगवदगीता में भी भगवान ने कहा था ना स्थित प्रज्ञ काम प्रभाषित अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा कि जो स्थित प्रज्ञा है जिसकी बुद्धि स्थिर है हाँ ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है मतलब एक प्रकार से वो पूछ रहे हैं कि वो चलता कैसे है बोलता कैसे है रहता कैसे है व्यवहार कैसे करता है तो फिर भगवान दूसरे अध्याय में सारा हां उनको उपदेश देते हैं एक प्रकार से उसी को भी हां सदाचार कहा जा सकता है क्योंकि हम अपनी वाणी से बड़े बड़े प्रवचन दे सकते हैं सदाचार के ऊपर लेकिन हम सद आचरण नहीं कर सकते इसलिए हमारे वाणी से अधिक प्रभाव किसका होता है हमारे आचरण का होता है चाहे हम प्रचार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो इसलिए प्रभोपाद ने का एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स हमारे शब्दों से ज़्यादा जोर से कौन बोलता है हमारा आचरण कि हम कैसे आचरण कर रहे हैं उसका साउंड बहुत बड़ा होता है हाँ उसका साउंड कहाँ पहुंचता है हजारों हजारों मिल पहुंचता है दूर दूर तक पहुंचता है बल्कि साउंड वाइब्रेशन हाँ ध्वनि दूर नहीं पहुंच सकती लेकिन जो हमारे कार्यकलाप है आचरण है वो तुरंत दूर पहुंच जाता है हाँ जैसे आप देखो सदाचार माधवेंद्रपुरी का माधवेंद्रपुरी ने कृष्ण की सेवा के लिए गोपीनाथ की खीर चखने की इच्छा की वो एक सदाचार है कृष्ण की सेवाएं ही है एक प्रकार से वो जीवा का सदुपयोग है हाँ और वो उनके लिए भगवान ने पूरा खीर का बर्तन ही चोरी करके रखा हाँ। और वो उनको मिला तो उनका ये आचरण हाँ भगवान के प्रति प्रेम का आचरण इतना दिव्य था कि वो जगन्नाथपुरी पहुँचने से पहले ये क्या पहुँचा ये चीज़ पहुँच गई हाँ तो इसका मतलब है एक्शन जोर से बोलती हैं जो हमारा कार्यकलाप पर रहन सहन ढंग बोलना व्यवहार आदि है ये बहुत प्रभाव डालता है दूसरों के ऊपर इसलिए हाँ प्रभुपाद ने कहा एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स तो हरिभक्तिलास कहता हरिभक्ति विलास कहता है आचार एव राजन हाँ? कि मूल राजा हाँ? आचरण ही धर्म का मूल है धर्म में सदाचार को हटाओ तो वो धर्म नहीं है वो क्या है क्या हो सकता है अधर्म हो जाएगा नाम के लिए धार्मिक हो सकते हैं वो सारे अधर्मिक लोग हैं दाम्भिक हैं हाँ तो सनातन गोस्वामी कहते आचारात विचुते जंतुर न कुलिनो न धार्मिक और कुल कुलशाली व्यक्ति भी वही है कुलीन व्यक्ति जिसके घर में सदाचार है हाँ एक है सदाचार दुराचार व्यभिचार हाँ मिथ्याचार आदि तो इस प्रकार से कुल भी वही उन्नत है हाँ जिसमें क्या है सदाचार है और धर्म भी हाँ वही है जिसमें सदाचार है जैसे जीव आचारा विच्युते जंतु जंतु में जीव जैसे जीव सदाचार से दूर होने लगता है न कुलिनो ना धार्मिक कुलिन ना, ना वो कुलिन रहता है ना धार्मिक रहता है वो मिथ्याचारी हो जाता है इसलिए सनातन गोस्वामी के बारे में लिखते हुए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज हाँ उन्होंने एक पोयम लिखी है वैष्णव के क्या लिखा है वैष्णव के कि वैष्णव कौन है तो उस उस वैष्णव के गीत में सनातन गोस्वामी भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सनातन गोस्वामी के, के बारे में लिखते हैं और वास्तव में इस सदाचार की शिक्षा की स्थापना या सदाचार हमें किसी ने प्रदान किया है तो वो सनातन गोस्वामी ने।, ने कहा दुष्टमन निर्जन छले इसलिए वैभव अरे दुष्टमन तुम क्या करना चाहते हो एकांत में मौज उठाना चाहते हो भजन के नाम पर नाम पर प्रचार के नाम पर क्या करना चाहते हो हाँ, योगी नहीं बनना चाहते भोगी बनना चाहते हो कोई योगी बनना चाहते हो कुयोगी वैभव हाँ तो हमारा मन हमेशा भोग के प्रति दौड़ने लगता है भोग के विचारों में तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा तुम्हें क्या करना चाहिए हाँ इस निर्जन भजन करने की जो भावना है अपना मान सम्मान पूजा आदि के लिए तुम जो भजन आदि कर रहे हो कि दूसरे लोग आकृष्ट हो जाए मेरे इन चीजों से तो इस भावना को लेकर भजन कर रहे तो तुम योगी नहीं बनोगे कभी भोगी की भावना में तुम्हारा जीवन चला जाएगा तुम क्या करो इसके लिए प्रभु सनातने प्रभु जतने शिक्षा दिला जहां चिंत से ही सब कि जो सनातन प्रभु है सनातन गोस्वामी है उनको दूसरे प्रभु महाप्रभु चैतन्य ने उनको जो शिक्षा दी है हे मन तुम क्या करो उसका सदैव चिंतन करो तो तुम क्या होगे सदाचार की स्थिति को प्राप्त करोगे तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को जब सनातन गोस्वामी मिले थे कहा मिले थे सनातन गोस्वामी बनारस में मिले थे और वहां उन्होंने कई दिनों के लिए दो महीने के लिए लगभग सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे अपने सारे जिम्मेदारी व्यापार सबको छोड़ के आए महाप्रभु के पास और महाप्रभु ने उनको आचार्य बना दिया क्योंकि योग्य व्यक्ति हैं कोई कहेगा कि अरे नया नया भक्त है इसको इतना बड़ा पद दे दिया गोस्वामी बना दिया नहीं योग्य व्यक्ति हैं महाप्रभु ने देखा कि अरे रूप गोस्वामी योग्य है सनातन योग्य हैं पहली मुलाकात में उनको इतना बड़ा पद उन्होंने दे दिया तो ऐसे महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला में आता है और वो बहुत प्रिय हैं वैष्णव को जिसको सनातन शिक्षा कहा जाता है और हर एक भक्त को सनातन शिक्षा को समझना चाहिए हाँ फिलोसॉफी को हमें क्लियर करना है महाप्रभु के क्या तत्व आदि हैं उसके लिए व्यक्ति को चैतन्य चलता में सनातन गोस्वामी की जो सनातन शिक्षा है उसको पढ़ना चाहिए तो ऐसे सनातन गोस्वामी को शिक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनको वृंदावन भेजा और वृंदावन भेज उन्होंने उनको चार कार्य करने की आज्ञा दी उन्होंने कहा तुम हरी भक्ति शास्त्र प्रचार मथुरा करी तुम क्या करो भक्ति शास्त्रों का प्रचार करो और मथुरा में ब्रज में जो कृष्ण की लुप्त लीला स्थलिया है उनका उद्धार करो उनकी स्थापना करो वृंदावन है कृष्ण सेवा वैष्णव आचार भक्ति स्मृति शास्त्र करी कर प्रचार तुम क्या करो वृंदावन में कृष्ण की सेवा शुरू करो क्योंकि वृंदावन तो खत्म हो गया था पहले विग्रह मदन गोपाल या मदन मोहन के सनातन गोस्वामी ने प्राप्त किए थे क्योंकि महाप्रभु क्या थे कृष्ण की सेवा फिर से शुरू करो पहला मंदिर वृंदावन का सनातन गोस्वामी के द्वारा मदन मोहन और दूसरा क्या वैष्णव आचार और सारे जगत को यह सिखाओ कि एक वैष्णव का आचरण कैसे होता है एक वैष्णव कौन है हु? भक्ति स्मृति शास्त्र करी क्रह प्रचार और भक्ति की स्थापना करने के लिए शास्त्रों का निर्माण करो शास्त्रों का संकलन करो कंपाइल करो और उनको पब्लिश करो हाँ ताकि भक्ति की स्थापना होकर लोग उसको स्वीकार करें इस प्रचार में तुम लगो तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से एक ग्रंथ लिखा जो वैष्णव सदाचार से भरा हुआ है हर चीज को उसमें मेंशन है हाँ सुबह उठ के बेड़ से पाँव नीचे डालते तो उस का आचरण शुरू हो जाता है रात को फिर से बेड़ तक आने तक तो ऐसे सनातन गोस्वामी एक वैष्णव के आचरण को वहाँ सिखाते हैं और वैष्णव सदाचार के ऊपर उन्होंने महान ग्रंथ की रचना की हाँ जिसको हरि भक्ति विलास कहते हैं हाँ तो हरिभक्ति विलास कुछ और नहीं है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा वैष्णव सदाचार के ऊपर है उसमें सारे विषय इंक्लूड हैं भक्तों से व्यवहार डेटी से लेकर क्लिनलीनेस से लेकर कुकिंग से लेकर हाँ प्रचार से लेकर हर चीज़ उसमें है जब करने से लेकर कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जो सनातन गोस्वामी ने भक्ति विलास में नहीं दिया कैसे बैठना है कैसे चलना है कैसे बोलना है कैसे दांत मंजन करना है यहाँ से लेकर हर चीज़ सनातन गोस्वामी ने भक्ति विलास में दी है तो इसलिए सनातन गोस्वामी उसमें कहते हैं सदाचार वता पुंसा जितो लोक भुआवपी जो सदाचार का पालन करता है वो उस व्यक्ति में इतना सामर्थ्य आता है वो पूरे विश्व को जीत लेता है प्रभुपद का जीवन क्या है आचरण एक महान सरल वैष्णव का आचरण इतना सिंपल सरल वैष्णव का आचरण कलयुग के लिए कितना टफ है प्रभुपद अमेरिका जाकर भी वैष्णव सदाचार्य को छोड़ा नहीं उन्होंने हाँ? और उसी के कारण पूरे विश्व में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली और हम यह भारत देश में होकर भी हमें इतनी सुविधा और सरलता के जीवन में होते हुए भी वैष्णव सदाचार को हम फेंक रहे हैं हाँ? दूर भगा रहे हैं उससे हम दूर भाग रहे हैं तो सनातन गोस्वामी वैष्णव सदाचार की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तथा अभ्यसे प्रयत्न सदाचारम सदा द्विजा ब्राह्मण तुम्हें क्या करना है सदा अभ्यास करना होगा सदाचार की वृत्ति का पालन करने के लिए कैसे मैं अपने जीवन में सद्वृत्ति को लाओ सदाचार का पालन करो तीर्थान भी संति सदाचार समागमम कि जो तीर्थ भी है वो जिस, जिस व्यक्ति के अंदर उस वैष्णव के अंदर सदाचार है सत सद आचार है उसका संग करने के लिए तीर्थ भागते हैं वो चाहते कि हम उस भक्त का संग करें भक्त मीठा कब लगने लगता है हमें हाँ जब हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या भरे हुए हैं सदगुण हैं। इसलिए तो हमें लगता है भक्तों का संग अच्छा लगता है मीन्स क्या हाँ भक्तों का संग अच्छा लगना मीन्स क्या कि ऐसे भक्त अच्छे लगते हैं जो वास्तव में हाँ सदाचार के गुणों से संपन्न है और सदाचार क्या है महान वैष्णव का जो आचरण है वो सदाचार है चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन की यात्रा में आए और वृंदावन से वो मथुरा आए मथुरा आकर चैतन्य महाप्रभु ने केशव देव का दर्शन किया और उनके सामने नृत्य करने लगे तो सारा मथुरा वहां इकट्ठा हुआ चैतन्य महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए और महाप्रभु नाच रहे थे तो उस समय एक ब्राह्मण भी आया वो ब्राह्मण भी महाप्रभु के समान ही नाचने लगा महाप्रभु का आलिंगन करते हुए दोनों हाथ में हाथ डालते हुए आश्रुपात रो रहा था रोमांच कम पार्श्व सब उसके शरीर में भी निकल रहे थे हाँ तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अरे ऐसे जो भक्ति के लक्षण हैं इस प्रकार का जो मोड़ है वो जगत में कोई और नहीं प्रकट कर सकता ये तो केवल महा माधवेंद्रपुरी के साथ जिसका संपर्क है वही कर सकता है तो ये सब नृत्य आदि हुआ कीर्तन जब खत्म हुआ तो उस ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिरे और उन्होंने कहा मैं तो सोनोडिया ब्राह्मण हूँ सोनोडिया मतलब ब्राह्मणों में अलग अलग कैटेगरी होते हैं हाँ कन्नौज के ब्राह्मण कन्नौज मीन्स कानपुर के ब्राह्मण होते हैं बंगाल आदि के वैरायटीज है ब्राह्मणों की और अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके अलग अलग लेवल है धरातल तो है तो यह सोनोडिया ब्राह्मण थोड़ा नीचे कैटेगरी का ब्राह्मण है तो सन्यासी को हमेशा उच्च कुल में भोजन करना चाहिए किसी के घर कि में जाकर खाना नहीं चाहिए सन्यासी को उससे क्या होता है धीरे धीरे उसके सन्यास धर्म का या वैराग्य धर्म गिरने लगता है खत्म होने लगता है और सेम हमारे लिए भी है चाहे ब्रह्मचारी है या साधु वृत्ति को धारण किया हैं साधु जहाँ तहाँ मुंह मारने लगता है हाँ तो वैसे उसका वैराग्य धर्म पतन होने लगता है वहाँ वो क्या होने लगता है भक्तिमय जीवन से च्युत होने लगता है शक्तिहीन होने लगता है तो महाप्रभु ने कहा हाँ, सोचने लगे कि ये तो सोनड़िया ब्राह्मण है फिर महाप्रभु ने सोचा उन्होंने पूछा हाँ, आ, आप ये कैसे ना ना कीर्तन आदि कर रहे हो नाच रहे हो कृष्ण के लिए रोदन कर रहे हो उन्होंने कहा कि पहले माधवेंद्रपुरी भी आए थे वृंदावन की यात्रा में और मैंने उनका संग लाभ किया और उनके द्वारा मैंने दीक्षा प्राप्त की है तो महाप्रभु उन्होंने कहा कि वो जब आए और उन्होंने मेरे घर में प्रसाद लिया रहे कई महीने तो महाप्रभु ने फिर कहा धर्मस्थापन है तुम साधु पूरी तो साधु लोग धर्म की स्थापना कर सकते हैं एक तो भगवान भगवान कहते यदा यदा ही धर्म शक्ला निर्भवती भारत जब धर्म का विनाश होता है अधर्म धर्म का विनाश होकर अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं धर्म की स्थापना करता हूँ और दूसरा अधिकार किसके पास है धर्म स्थापना हेतु साधुर व्यवहार हाँ भगवान तो भगवान को आकर धर्म की स्थापना करने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता हाँ उनको तलवार गदा चक्र आदि उठा के ना युद्ध करना होता है बहुत कुछ करना पड़ता है लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो इतने सरल वृत्ति से धर्म की स्थापना करते हैं जो भगवान को करने के लिए भी असंभव है हाँ भगवान ने कभी नहीं किया भगवान कैसे भगवान के भक्त कैसे करते हैं व्यवहार, केवल अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं जैसे प्रभुपाद, प्रभुपाद ने भी धर्म की स्थापना की, की है पूरे विश्व में किए कि नहीं कृष्ण भावना मृत्यु कलियु का धर्म है हरिनाम संकीर्तन इसकी स्थापना की अपने आचरण के द्वारा उन्होंने खुद हरि के प्रति इतनी प्रगाढ़ा और हरि को उन्होंने पकड़ा था हाँ तो हरि नाम के द्वारा और अपने आचरण के द्वारा धर्म की स्थापना की और महाप्रभु ने कहा माधवेंद्रपुरी ने वहाँ भोजन किया उनके घर में हाँ तो यही परम परफेक्ट आचरण है <स्थाँगा> तो चैतन्य महाप्रभु ने माधवेंद्रपुरी के पद चिन्हों का अनुसरण किया और उस ब्राह्मण के वहाँ निवास करने लगे हाँ तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे लिए सर्वोच्च जो सदाचार किसी ने प्रकट किया है हमें बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं हमारे लिए क्या है शिला प्रभुपाद हैं भक्तगण गए थे पर्सनल एक्टिविटीज एग्जाम्प्लीफाइड हाइय स्टैंडर्ड ऑफ वैष्णवस एटिकेट प्रभुपाद की जो पर्सनल कार्यकलाप हैं उनके शिष्यों ने देखा हाँ जैसे एक उदाहरण जनरली इतना उनमें वैष्णव सदाचार वैष्णव हमेशा दयालु होता है एक प्रकार से तो जो हिपीज हैं वो क्या क्या कार्य नहीं करके वहाँ केवल आते थे उनके लिए प्रसाद बनाना उनको सर्व करना वो जोटा खा के प्लेटें बिना धोए चले जाते थे ये सारे प्लेटें धोते थे हाँ और फिर उसके बाद प्रसाद लेते थे और फिर सो जाते थे या अपना बुक ट्रांसलेशन आदि करते थे हाँ निष्कपट होकर हाँ तो ये कितना बड़ा सदवृत्ति का लक्षण है सदाचार का लक्षण है और ये लोग किसी और चीज़ से अट्रैक्ट नहीं हुए हैं एक दिन ऐसे कई दिन चला और उन्होंने देखा अरे स्वामी जी का ये कैसे व्यवहार है कोई चीज़ अट्रैक्ट करती है तो वो व्यवहार अट्रैक्ट करती हैं बाकी हमारे प्रवचन हैं हमारा बहुत मेलेडियस गान है या बहुत सारी जो चीज़ें हैं हाँ टेंपल बहुत सुंदर सुंदर बना ली है वो हमेशा अट्रैक्ट नहीं करेंगे और जो व्यक्ति इन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आया है वो ज़्यादा दिन रहेगा नहींच्चित हैं वो टेम्पल सुंदर है बहुत डिजाइनिंग है वो कितना दिन वो टेम्पल दीवारों के साथ व्यवहार आदि करेगा और कितना चीज वो आकर्षण बना रहेगा नहीं हम केवल रह पाते हैं जब साधु वृत्ति के वक्त है उनका सदाचार उनका आचरण को देखते हैं और वही चीज़ हमें यहाँ रोकती है एक्चुअली हाँ कृष्ण भावना में और कोई चीज़ नहीं रोकती प्रभुपाद का जो त्याग है प्रभुपाद का जो सदाचार आदि है उसी चीज़ के कारण हाँ हम सब डिवोर्टिस हजारों डिवोटिस इस आंदोलन में है है कि नहीं क्या चीज उनको रोक रही है केवल शिला प्रभुपात शिला प्रभुपात का सदाचार की जो वृत्ति है तो ऐसे जो वो हिप्पी जब कहा कि आप स्वामी आप आ, हम, हम कुछ कर सकते हैं क्या आपके लिए हाँ तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने कहा आप, आप ये सब कर रहे हो तो आप आप कर सकते हैं आप मुझे हेल्प कर सकते हो इस प्रकार से उनको सेवा में लगाया और ऐसे बंध गया है कि छोटे ही नहीं हा? महान महान संत बने हाँ वो प्रभुपाद के जो शिष्य हैं इसलिए ये सदाचार हमारे लिए हाँ बहुत महत्वपूर्ण है उसके बिना वैष्णव बनना तो सपना देखना है केवल दिन रात हाँ जीना है सोचना है ये सोचते हुए कि मैं तो वैष्णव हूँ लेकिन हम तो वैष्णव प्राय एक है वैष्णव और उसके नीचे होता है वैष्णव प्राय वैष्णव जैसा वैष्णव जैसा लेकिन वो वैष्णव नहीं है तो इसलिए सनातन गोस्वामी ने कहा आचारहीनम न वेदा पुनाति वेदादी अंगे छे निदम शकुंता इव जात पक्षा सनातन गोस्वामी कहते आचारहीनम न पुनंति वेदा कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है चारे वेद उपनिषद आदि को रटा हुआ है बहुत पांडित्य है लेकिन उसका आचरण नहीं है तो वह कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता यद्यपि सह भी, भी वो सारे जो अंग है वेदों के उनमें निपुण हो गया है छदांश न मृत्यु काले तेज तो और तब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा मृत्यु के समय इतना सारा ज्ञान उसको छोड़ के चला जाएगा काम में नहीं आएगा यदि आचरण नहीं है हाँ ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से घोसले में जो पंछी छोटे छोटे पंछी होते हैं जब तक उनको पंख नहीं है पंख आते वो क्या करते हैं उड़ जाते हैं तो इसलिए आचरण नहीं है तो वो नॉलेज वो योग्यता वो गुण आपके पास रहेंगे नहीं और अंतकाल में आपको हेल्प नहीं करेंगे जो भी हमारे पास गुण है योग्यता है ज्ञान है हाँ इसलिए रूप गोस्वामी ने कहा भगवत भक्ति हिनाशा जाति शाश्रम जपम तपह अप्राण शैव देहश मंडलम भगवत भक्ति के बिना आपका जो जाति सोचना कि मैं बहुत बड़े उच्च कुल में मैंने जन्म लिया है बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है बहुत मैं तपस्वी हूँ हाँ मेरे जैसा बढ़कर तपस्वी कोई नहीं है अप्राण शैव ये तो उसी प्रकार से है भक्ति हीन ये कार्य है तो ये वैसे ही है जैसे कि मृतदेह को क्या करना सजाना अलंकारित करना तो क्या फ़ायदा मृत शरीर के ऊपर गहने डालो मालाएं पहनाओ नए नए वस्त्र डालो हाँ तो उससे कोई लाभ नहीं है हाँ इसलिए बहुत आवश्यक है ज्ञानम तेहम सविज्ञानम तो हम यहाँ आए हैं वैष्णव की कृपा से ज्ञान तो प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हमें विज्ञान में परिवर्तित करना होगा जब तक प्रैक्टिकल में नहीं डालेंगे तब तक रियलाइजेशंस नहीं आ सकते साक्षात्कार नहीं आएगा हाँ वो ड्राई ज्ञान हमारे पास बना रहेगा इसलिए प्रहलाद महाराज भी श्रीमदभागवत में इसी चीज का वर्णन और करते हुए मन तदर्पित मनोवचने सकम न भूरी न तो भूरी मान उन्होंने कहा विप्राद कोई विप्र जिसके अंदर बारह गुण है बारह अलग अलग गुण होते हैं एक विप्र के अंदर एक तो है षड़गुण होते हैं ना पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह और भी छह होते हैं तो ऐसे किसी ब्राह्मण विप्र में पूरे बारह गुण हैं लेकिन वो क्या है हाँ इन गुणों से युक्त है पादार विंद नाभ हरविंद नाभ पादार विमुखात जो अरविंद नाभ कृष्ण है उनके चरण की सेवा आदि से विमुख है हाँ ऐसे व्यक्ति से श्रेष्ठ कौन है सौपचम वरिष्ठम जो चांडाल कुत्ता खाने वाला श्रेष्ठ है हाँ मन मनो वचन और उस व्यक्ति जो चांडाल जन्म परिवार में जन्म लिया है वो व्यक्ति श्रेष्ठ है क्यों क्योंकि उसने अपना मन शरीर आदि मुझमें समर्पित किया है हाँ वो व्यक्ति अपने जीवन को पवित्र कर सकता है और सारे कुल को भी पवित्र कर सकता है न तो माना ऐसा जो ज्ञानवान व्यक्ति है मैं भी बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस पोजीशन में है हाँ वो नहीं पवित्र हो सकता तो ये हमारे लिए लागू होता है हम ये सोचे है कि हम मंदिर में रहते हैं हाँ तो हम पवित्र हैं नहीं हाँ हम मंदिर में रहने के बाद भी हम क्या बने रहेंगे उस ब्राह्मण की तरह हाँ कभी पवित्रता को प्राप्त नहीं करेंगे जब तक हम अपने मन शरीर तन आदि को भगवान को अर्पित नहीं करते और उसका अर्पित करने का मतलब है जब हम सदाचार को नहीं स्वीकारते इसलिए हम कई बार घमंडित हो जाते गर्वित हो जाते हैं और हमने आपको बहुत बढ़कर सोचने लगते हैं कि अरे बाहरों वालों से हम क्या हैं उत्कृष्ट है ये सोचना ही फॉलडाउन है ये सोचना क्या है आध्यात्मिक स्थिति से अपनी पोजिशन से गिरना क्योंकि इस्कॉन का मतलब ये नहीं है एक दीवार ये इसको नहीं है प्रभुपाद का फोटो जब बंगाल में एक एस्ट्रोलॉजर ने देखा हा? उस व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था प्रभुपाद को न सुना था देखने मात्रा से कहा कि इस ये व्यक्ति ऐसा घर बनाएगा कि जिसमें सारा विश्व निवास करेगा तो देखो प्रभुपाद ने कितना बड़ा घर बनाया है बड़ा जिसमें सारा विश्व निवास कर रहा है तो इस्कौन का मतलब चार दीवारें नहीं हैं इसकोन का मतलब जो भी व्यक्ति श्रील प्रभुपाद और गुरु कृष्ण की शिक्षाओं का पालन कर रहा है वो व्यक्ति इस कौन में है और उसके आधार पर आचरण कर रहा है वो व्यक्ति वास्तव में इस कौन में है इस कौन का मेंबर है हाँ तो इसलिए सनातन गोस्वामी एक चीज़ की शिक्षा देते हैं और प्रहलाद महाराज भी हाँ उसको उसके बारे में कहते हैं हाँ तो ऐसे आचरण से क्या होगा सनातन गोस्वामी कहते हैं आचारो भूति जनम आचार कीर्ति वर्धना आचारात आचारा आयुर आचारात आचारा तो आचार से क्या होगा सदाचार को हम फॉलो करते हैं वैष्णव सदाचार को तो कीर्ति वर्धना फेम बढ़ेगा नेचुरली आचारात वर्दते आयु आयु बढ़ेगी आचरण सदाचार का पालन करते हैं हाँ तो ये सारे लक्षण है तो सदाचार का पालन करने से क्या होता है हमारा हम हम तुरंत पवित्र होने लगते हैं हमारी जो चेतना है वो शुद्ध होने लगती है ये वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन करने का लाभ है हाँ क्योंकि हर एक एस्पेक्ट वैष्णव सदाचार पर निर्भर है चाहे वो प्रचार हो चाहे वो डेटी वार्षिप हो चाहे कीर्तन हो चाहे वो लेक्चर देना हो चाहे वो शास्त्र अध्ययन करना हो चाहे झाड़ू लगाना हो चाहे हमारी वेशभूषा हो हाँ चाहे वो कुकिंग क्यों ना हो हाँ लोगों से डिल करना ये भी क्या है सारी एक्टिविटी वैष्णव सदाचार है हाँ सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर का गुणगान करते हुए कहते हैं कि आप वास्तव में परफेक्ट वैष्णव हो और आप वास्तव में परफेक्ट गुरु हो क्यों आपने आचर के ह ना करे प्रचार प्रचार करे न के ना करे आचार उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आचर आचरण करते लेकिन प्रचार नहीं करते कुछ लोग प्रचार करते लेकिन आचरण नहीं करते आचार प्रचार नामेर करा दुई कार्य तुम्हें सर्व गुरु तुम्हें जगत तेरा आर्य और वास्तव में जिस व्यक्ति ने नाम को पकड़ा है उसके अंदर दोनों गुण आ जाते हैं उसके अंदर ये दो क्वालिटी आ जाते है आचरण भी और प्रचार भी हरिदास ठाकुर ने केवल यही नहीं है कि हम सुनते हैं कि उन्होंने केवल दिन रात बाईस घंटे हरिनाम करते रहते थे, थे नहीं उन्होंने कितने कितने मल्लच्छ यवनों का उन्होंने उद्धार किया है कितने कितने लोगों को भक्त बनाया है फाइनली वो केवल गए जगन्नाथपुरी में वहाँ हरिनाम लेते थे नवद्वीप फुलियाग्राम और हाँ, जब बंगाल में थे तो उस समय उन्होंने प्रचार ही किया हाँ, वैश्य आदि है कई सारे ब्राह्मणाज हैं कई हज़ारों गाँवों को उन्होंने दीक्षा दिया है हरिदास ठाकुर के चरित्र को हम पढ़ते हैं लीला में जिस चैतन्य चरितम का लीला है उसमें हरिदास ठाकुर की महिमा ऐसा एक अध्याय है जिसमें हरिदास ठाकुर के कार्यों का वर्णन किया है तो उन्होंने कहा कि आप वास्तव में आचार्य हो आप वास्तव में गुरु हो जगत गुरु हो तो महाप्रभु ने भी वही कोई पकड़ा है आपने ना कहल धर्म सिखा ना जाए खुद आचरण ना करें तो हमें अधिकार नहीं है दूसरों को सिखाने का हाँ जैसे हम तो सबको सिखा रहे हैं आप जब करो लेकिन मेरी माला मुझे जब करने में इतनी परेशानी हो रही है ऐसे लगता है कि कब ये बिच्छू जो मुझे मैंने पकड़ के रखा है सुबह से उंगली में अटका हुआ कब छूटेगा है ना ऐसे शुरू करते नहीं करते लगते कि बिच्छू ने मैंने पकड़ के रखा है छूट जाए हाँ तो ऐसी बयाव स्थिति है हमारी हाँ तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या केवल बोला नहीं महाप्रभु ने क्या आपने न कहला धर्म सिखाने न जाए यही तो सिद्धांत गीता भागवते गाय कि खुद हम उस धर्म को पालन नहीं करते तो हमें अधिकार नहीं है एक प्रकार से कि हम उसकी शिक्षा दें तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी का बहुत गुणगान करते थे वैष्णव सदाचार के लिए सनातन गोस्वामी जब उनके शरीर में बहुत सारा पस होने लगा हाँ फुंसियाँ आ, आ गई और बीमार हो गए तो वो जगन्नाथपुर आए वहाँ आकर पहले तो महाप्रभु मिले भी और उनको डांटा भी कहा नहीं सनातन तुम क्या कर रहे हो इस शरीर को जगन्नाथ के रथ के नीचे गिरा के शरीर त्यागना चाहते हो हाँ शरीर त्याग करने से यदि कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे तो महाप्रभु ने कहा मैं हजारों हजारों शरीर त्यागने के लिए तैयार हूँ कितना सरल है कृष्ण प्राप्ति शरीर त्यागने से हो फिर छुटकार है ना जब करना मंगल आरती जाना भागवतम क्लास अटेंड करना सेवा में लगना ये ज़्यादा कष्टदायक है एक ही या, इसमें मर कृष्ण तो, तो भजन करने से मिलते ही सनातन तो ऐसे सनातन गोस्वामी रहते हैं देखते कि कितना महाप्रभु का मेरे प्रति प्रेम है तो महाप्रभु हरिदास ठाकुर के कुटिया में रहते थे सिद्धा बकुल में तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु चोटा गोपीनाथ मंदिर के पास यमेश्वर टोटा है जगन्नाथपुरी आप जाते तो यमराज ने शिव जी का पूजा किया था तो उनको यमेश्वर टोटा यमेश्वर महादेव कहते हैं नीचे मंदिर है वो तो वहाँ चैतन्य महाप्रभु थे चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत भक्त थे और उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला कि दोपहर का प्रसाद लेने के लिए आप हमारे पास आओ तो दोपहर को बहुत धूप हो गई थी तो सनातन गोस्वामी बहुत दूर दूर से चल के आ गए हाँ चैतन्य महाप्रभु के पास और उनका पांव बिल्कुल छाले हो गए थे फोड़े आ गए थे कहाँ से वो चल के आ रहे थे समंदर के बालू के ऊपर से कई घंटे ऐसे दूर से चल के आ गए दोपहर की कड़ी धूप में तो गोविंद महा सनातन गो स्वामी आए उनको गोविंद ने प्रसाद आदि दिया उन्होंने ग्रहण किया और फिर महाप्रभु ने बुलाया सनातन इधर आओ तो सनातन को पूछा तुम कहाँ से आ गए इतना लेट कैसे हुए हाँ तो उन्होंने कहा मैं हाँ जगन्नाथ यहाँ से आया हो समंदर के किनारे से बालू की रेत से चलते तो महाप्रभु ने देखा हाँ कि उनका पाँव से बिल्कुल ब्लड सा निकल रहा है सारे छाले हो गए हैं शरीर से भी पस निकल रहा है पूरे शरीर से तो उन्होंने कहा मैं इसलिए महाप्रभु ने कहा तुम शॉर्टकट रोड से क्यों नहीं आए सिमद्वार से जगन्नाथ मंदिर के सामने वाला जो रास्ता है सिमद्वार से होते हुए आ जाते तो तुरंत पहुँच जाते तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हाँ उन्होंने कहा कि मैं वहाँ जाता मैं तो ने छूँ और वहाँ सदैव वह जगन्नाथ के सेवक आते जाते रहते हैं जगन्नाथ की सेवा में लगे रहते हैं मेरा यदि स्पर्श उनको हो जाता तो जगन्नाथ की सेवा में बाधा आ जाती तो ऐसे कई उन्होंने कारण बताए हैं हाँ तो इस प्रकार से जब ये बात सुनी कि सनातन गोस्वामी कितने सद आचरण को उन्होंने ग्रहण किया है तो चैतन्य महाप्रभु तुरंत खड़े हो गए अच्छा उन्होंने क्या किया उन्होंने तुरंत आलिंगन किया कृष्णदास कविराज कहे थे इतना प्रगाढ़ उन्होंने आलिंगन किया कि सनातन गोस्वामी के शरीर से जो गंध निकल रहा था फुंसियों से पूरे बॉडी में था वो निकल के लेप हो गया महाप्रभु के शरीर में लेप हो गया सारा सनातन गोस्वामी रोने लगे उन्होंने कहा आप क्यों बारम्बार मुझे आलिंगन कर दो और दूसरी तीसरी बार था उनका आलिंगन ऐसी स्थिति में जब वो जब से वो जगन्नाथपुरी पहुंचे थे तो ऐसे सनातन गोस्वामी का उन्होंने आलिंगन किया और उन्होंने कहा फिर महाप्रभु कहते सनातन गोस्वामी को यद्यपिश्र देव मुनिगन तुम तो जगत को पवित्र करने वाले हो सनातन तुम्हारा आचरण देखकर हम तुम्हारे तुम्हारा स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाता है व्यक्ति की देवतागन मुनिगन भी तुम्हारा स्पर्श करने के लिए लालायत रहते हैं तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण मर्यादा मतलब को पालन करना सदाचार को पालन करना मर्यादा का उल्लंघन है नहीं करना तो वैष्णव की एक मर्यादा है आचरण इसको मर्यादा के अंदर ही रहना चाहिए जैसे हर एक आश्रम की मर्यादा है ब्रह्मचारी के लिए मर्यादा है कि उसको कहाँ तक उसका आचरण होना चाहिए हाँ ग्रहस्थ के लिए है वानस्थ के लिए सन्यासी के लिए है मर्यादा का मतलब है कि उसका उल्लंघन ना करें। तो महाप्रभु ने कहा कि जो वास्तव में भक्त है तथा भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण भक्त का स्वभाव ही है वो कभी मर्यादा का लंघन नहीं करता है हाँ नियमों का पालन करता है मर्यादा पालन है साधु साधु का भूषण भूषण मीन्स आभूषण ऑर्नामेंट्स साधु का आभूषण क्या है मर्यादा को पालन करना और जो साधु भक्त अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है वो भक्त नहीं है साधु नहीं है वो नहीं रह जाता वो अपने स्थिति से तुरंत गिर जाता है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हाँ वो कहते हैं कि ये साधु के भूषण है आभूषण है मर्यादा लंगने लोक करे उपहास यह लोक पर लोकनाश और कोई व्यक्ति इस सदाचार का लंघन करता है मर्यादा का पालन नहीं करता तो लोग उसके ऊपर उंगलियां उठा के क्या करते हैं उपहास करते हैं लोगों का हाष्य का वो बन जाता है खिलौना बन जाता है लोग देखकर कर उसकी निंदा करते हैं वो हंसी का पात्र हो जाता है हाँ इसलिए महाप्रभु ने कहा हाँ कि हमें तो ऐसे रहे जीवन यापन करना चाहिए हाँ जैसे कि जो सफ़ेद धोती है उसके ऊपर एक काला छोटा सा दाग भी गिरे है। तो पूरा बाकी सफ़ेद ही नज़र नहीं आएगी क्या नज़र आएगा काला दाग महाप्रभु ये उदाहरण देते हैं कि दूध का एक पात्र भरा हुआ है और उसमें शराब का एक बूंद गिर जाता है तो सारी शराब की बदबू उसमें आ जाती है तो उसी प्रकार से मर्यादा को पालन करना ये भक्त का बहुत बड़ा लक्षण है आ? उसको अपनी मर्यादा को वैष्णव सदाचार को जानना चाहिए और उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए मर्यादा राखिले तुष्ट कैला मोरमान तुम्हें ऐसे ना करे ले करे को जान तो महाप्रभु ने कहा क्या सनातन तुम ये मर्यादा का पालन किया है ना वैष्णव सदाचार का मेरे मन को तुमने तुष्ट किया है संतुष्ट दिया है। मतलब महाप्रभु किसी और चीज से खुश नहीं हुए महाप्रभु किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हुए एक गुण से हाँ कि ये वैष्णव सदाचार को कितना परफेक्टली पालन कर रहा है मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर रहा है हाँ तुम नहीं करोगे भक्त लोग नहीं करेंगे तो क्या अभक्त करेंगे ये सारी चीजें तो ये जो विधि-विधान शिला प्रभुपाद ने हमें दिए हैं तो हम हमें ये नहीं सोचे कि हमारे लिए नहीं है ये तो बाहर के लोगों के लिए है नहीं ये अभक्तों के लिए नहीं ये सब चीजें किसके लिए है भक्तों के लिए हम नहीं पालन करेंगे तो कौन पालन करेगा इसलिए मर्यादा का मतलब है बाउंड्री हाँ मर्यादा मतलब बॉर्डर होते हैं ना मर्यादा को क्या कहें बाउंड्री कह सकते हैं कि उस बाउंड्री या दायरे से बाहर नहीं जाना हाँ उस दायरे से बाहर गए तो आप क्या कर रहे हो अपना जीवन डिस्ट्रॉय कर रहे हो भक्तिमय जीवन को खत्म कर रहे हो हाँ मर्यादा का रक्षण करने में कितना बड़ा ग्लोरीज है भगवान राम का जीवन वही है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में क्या है सदाचार से भरा हुआ जीवन है उनका आइडियल है इवन उनका भाई बरत बरत छोटे भाई थे ऑफिशियली राम को राज्य दिया था और वो उन्होंने कहा अच्छा वो मेरा भाई चला गया आ, मैं इंजॉयर हूँ अच्छा वो चला गया अभी मैं भोगता हूँ मैं भोगता हूँ अयोध्या का हाँ नहीं वो मर्यादा जानते हैं कि भगवान राम मेरे प्रभु हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करना वो गए भगवान राम को लाने के लिए नहीं आए भगवान राम ने क्या दिया पादुका दिए और पादुका और उनमें कोई अभिन्न नहीं है भिन्नता नहीं है वो अभिन्न है और उनके पादुकाओं को लाकर उन्होंने रखा सिंहासन पर और अयोध्या का राज्य कारभार करने लगे इसलिए कितने ग्लोरियस हो गए वरत है ना मर्यादा का पालन करते हैं तो वास्तव में दूसरों को भी आप आकृष्ट करते हैं कृष्ण भक्ति में आ, और आपका भी स्वाभाविक रूप से यश फैलता है प्रभु के लिए हम कहते हैं ये यशक घोषक त्रिभुवान कहते कि नहीं हाँ हाँ गांधारी के बारे में हम सुनते हैं गांधारी ने भी मर्यादा का पालन किया है हाँ मेरे पति को नहीं दिख रहा है तो उन्होंने भी क्या किया अपनी आंखें बंद की इसलिए जो सती सती स्त्रिया है उनमें गांधारी का भी एक प्रमुख नाम है हाँ तो इस प्रकार से कभी भी मर्यादा को हमें लंघन नहीं करना चाहिए अपने जीवन में सद वृत्ति को भूलना नहीं चाहिए भक्ति में आने के बाद हम इतने ढीले हो जाते हैं भौतिक प्रभाव इतना प्रगाढ़ हो जाता है हमारे जीवन में सदाचार धीरे धीरे मिटने लगता है और जैसे ही सदाचार मिटेगा हमारे जीवन से वैसे ही हमारा भक्तिमय जीवन खत्म होने लगेगा टिकेंगे नहीं ज़्यादा दिन इसलिए इसको में ज़्यादा भक्त क्यों नज़र नहीं आते धीरे धीरे वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं मर्यादा का उल्लंघन का एक एक उदाहरण यह भी है हा? जैसे गुरु की सेवा और डेटिस की सेवा वैष्णव की सेवा में हम क्या करते धीरे धीरे लाइटली लेते हैं हम मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है हम वंचित हो जाते हैं कृष्ण भक्ति से हाँ तो हम क्योंकि मर्यादा का मतलब है जो विधि विधान है नियम आदि है उनको प्रखरता से पालन करना चाहिए क्योंकि वैष्णव गुरु और विग्रह फायर के समान हैं जितना हम उनको हल्का लेते हैं उतना ही हम हाँ, अपने आध्यात्मिक जीवन को खतरा मोल लेते हैं जैसे रामचंद्रपुरी ने क्या किया मर्यादा का उल्लंघन किया वो तो बड़ा बड़ा उद्गार बोलने लगा गुरु को क्या करने लगा उपदेश देने लगा पिछली बारी हम चर्चा कर रहे थे तो जो व्यक्ति या जो वक्त मर्यादा का पालन नहीं करता है मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसको वैश्या कहा गया है क्योंकि वैश्या स्थिर नहीं होती वो मर्यादा का पालन नहीं करती वैश्या क्या करती है हाँ वो अलग अलग पुरुषों को ढूंढती हैं हाँ तो मर्यादा का पालन नहीं करना हाँ मर्यादा में नहीं रहना एक दायरे में नहीं रहना इसका मतलब है कि हम वेश्यावृत्ति को स्वीकार कर रहे हैं तो इसलिए बहुत भयावह है ये बहुत भयानक है आप देखो हाँ रामायण से हम देखते हैं सीता महारानी के लिए लक्ष्मण ने क्या किया था लक्ष्मण रेखा ये मर्यादा है लेकिन सीता देवी ने मर्यादा का उल्लंघन जैसे ही किया तो वैसे ही रावण आदि के द्वारा अपहरण हुआ और कितना कष्ट का सामना करना पड़ा तो इसलिए डिसाइपल शिष्य का मतलब है गुरु साधु और शास्त्र के द्वारा उसको निहित बाउंड्री दी गई है इन तीनों के द्वारा और उस उसके द्वारा उसको पालन करना चाहिए उनकी शिक्षाओं का तभी वास्तव में वो बचा रह सकता है अन्यता नहीं तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन में हाँ क्योंकि भक्ति जीवन बहुत जितना हल्का लेंगे हम भक्ति में भी हल्के फुल्के रहेंगे थोड़ा सा माया का झटका आएगा पता नहीं कितने किलोमीटर गिर जाएंगे भक्ति और इन चीज़ों को इतना स्ट्रांग गंभीरता से लेंगे तो माया के द्वारा हम सरलता से विचलित नहीं होंगे और जब हम इसका पालन नहीं करते हैं आ? तो क्या होता है सबसे पहले तो यही है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन को हम विनाश करते हैं डिस्ट्रॉय करते जान बुझ कर जानिया सुनिया विश्व कायनों मुझे पता है कि इस नियमों का पालन करना चाहिए मुझे पता है विग्रह की सेवा में ये करना चाहिए मुझे पता है प्रसाद इस प्रकार से मुझे ग्रहण करना चाहिए मुझे पता है कि ये सेवा इस प्रकार से करनी है हाँ जान हम विश्व को पी रहे हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन में क्या कर रहे हैं हाँ आध्यात्मिक जीवन को खत्म कर रहे हैं लूज कर रहे हैं हाँ तो इसलिए जब आप हम ये वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन नहीं करते जो वैष्णव सदाचार बुक में हैं या हम वैष्णव के अद्वारा सुनते हैं पढ़ते हैं तो जब ये नहीं होता तो उससे कई हानि है मैं जस्ट आज सुबह के समय सोच रहा था तो कुछ पॉइंट्स में ऐसे लिख रहा था भागवतम से पहले तो पहली चीज़ क्या है कि आध्यात्मिक जीवन को हम डिस्ट्रॉय करते जानबूझ कर विष पीते हैं दूसरा है सदाचार का पालन नहीं करते हैं। तुरंत हमारे हृदय मन में दोष हाँ दोषानुदर्शनम आ जाता है दोष का दर्शन शुरू हो जाता है और अपराध करने की भावना भक्तों के वैष्णव के और गुरु के प्रति क्या होती है बढ़ने लगती है और एक चीज़ क्या है कि हम हमारा जो श्रद्धा है उसको लूज करते हैं श्रद्धा का लेवल खत्म होने लगता है कम हो जाता है भक्तों के प्रति शास्त्रों के प्रति सेवा के प्रति हरि नाम के प्रति हाँ तो और क्या है और हमारे आचरण के द्वारा क्योंकि सदाचार तो कर ही नहीं रहे हम दुराचारी बनते जा रहे हैं तो अपने आचरण के द्वारा जो दूसरे लोग जो बाहर हैं उनके श्रद्धा को भी हम ठेज पहुंचा रहे हैं उनके श्रद्धा को भी हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हाँ तो जब लोग देखते कि अरे हरे कृष्णा वाले ऐसे ही होते हैं तो कोई हरे कृष्णा ज्वाइन नहीं करना चाहता कोई व्यक्ति सेवा में भाग नहीं लेना चाहता कोई उत्साह नहीं होता हमारे आचरण हमारे चलन सहन व्यवहार आदि को देखकर वो कहते हैं ये लोग तो ऐसे ही हैं इसलिए लोग इसकोन को कई बार कहते हैं कि ये तो इस हरे कृष्णा वाले और ये ओशो वाले एक जैसे ही हैं हाँ तो इस प्रकार से ये बहुत मायने रखता है इस सदाचार को हम नहीं स्वीकार करते तो एक तो अपना फेथ अपनी श्रद्धा को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और दूसरा दूसरे जो जीव हैं वो कृष्ण भक्ति से हम उनको विमुख कर देते हैं दूर भगाते हैं और एक चीज क्या है जब हम वैष्णव सदाचार को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो हम सहजिया बन जाते हैं आ, सहजिया जो मन में आ जाए सहज लेना कृष्ण भक्ति को कृष्ण सेवा को कृष्ण नियमों को और शास्त्रों का अध्ययन करना छोड़ देते हैं और जिससे सहजिया बनते हैं और अपने आप कृष्ण समझने लगते हैं और स्त्रियों को गोपिया और फिर अनैतिक संबंध बनाने की लालसा हृदय में स्ट्रांग हो जाती है स्त्रियों के प्रति अपोजिट सेक्स का आकर्षण गहरा हो जाता है जब सदाचार हमसे दूर भागता है हाँ तो भक्ति फिर हमें बहुत ड्राई लगने लगती हैं भक्ति करने में कुछ आनंद नहीं आता जब करने में इच्छा नहीं होती भागवतम श्रवण करने के लिए ग्रंथ पढ़ने के लिए सेवा करने में हाँ बहुत ढीला ढीला लगता है ऐसे लगता है कि प्रेशर दिया जा रहा है जबरदस्ती लगाया जा रहा है जैसे किसी बैल को लगाते हैं बैल या गधा कुछ काम करना चाहता है क्या नहीं हाँ तो जब भक्ति में आनंद आ रहा है इसका मतलब भी इस स्वाभाविक हो जाता है उसके लिए वो वक्त रह नहीं सकता इन सब चीज़ों के किए बिना उसके पीछे दंडा लेकर खड़े रहने की आवश्यकता नहीं होती हमारे पीछे दंडा लेकर रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हम इन चीज़ों से दूर हो रहे हैं हाँ और जब सदाचार का पालन नहीं करते तो हम हमेशा रजोगुण और तमोगुण में बने रहते हैं क्योंकि वैष्णव सदाचार का मतलब है ये एग्जैक्टली exactly है क्या ये वैष्णव सदाचार शास्त्र कहते वैष्णव सदाचार मीन्स हमेशा सत्वगुण में कार्य करना ये सारे नियम दिए गए हैं आगे चलकर हम हर एक नियमों को डिस्कस करेंगे टेम्पल में इस प्रकार से बैठना चाहिए उस प्रकार से बैठना चाहिए इसे देखना चाहिए क्यों सत्वगुण का विकास तो आप फिर अटेंटिव रहोगे कि कृष्ण यहाँ जो विग्रही मूर्ति ने ये कृष्ण है साक्षात तो ये सदाचार का मतलब है कि ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड ब्राह्मण के दरातल पर कार्य करना हम हा? हा? तो ब्राह्मण दीक्षा ले चुके हैं लेकिन हमारी स्थिति शूद्र से भी गिरी हुई है हाँ हमें ब्राह्मण का स्टैंडर्ड पता नहीं है सदाचार ब्राह्मण के क्या है वो पता नहीं है और यदि सदाचार से हम दूर होते हैं तो हम भोगी बनते हैं भोग की भावना तीव्र हो जाती है इसलिए कृष्ण गीता में कहते कर्मेंद्रिय संयम ये आस्ते मनसा स्मरण कर्मेंद्रियों को तो हमने रोक लिया सैफरन धारण कर लिया बड़ी शिखा वगैरह रख दी कि नहीं नहीं अभी इंद्रिय भोगों से दूर रहना है लेकिन मन 24 घंटे हाँ इंद्रिय भोग के बारे में सोचता रहता है लगा रहता है योजना बनाता है प्लान बनाता है कि कैसे करो हाँ ये सब चीजें तो ये वैसे ही है जैसे वो ब्राह्मण और वो वेश्या, ब्राह्मण रोज यहाँ बड़े बड़े गीता का पाठ कर रहा था लंबे लंबे श्लोकों का उच्चरण चश्मा लगाकर सामने वाले घर में देखता था वह वेशा वो वेशा अरे कब मुझे उस वेश्या का संग मिलेगा उसका जीवन कितना अच्छा है रोज नया नया व्यक्ति का संग वो प्राप्त करती है इसका हृदय वहा वेश वो, वो कार्य करते हुए भी उसका हृदय कहा था उसके हृदय में ये भावना थी कि मैं कितनी नीच हो गई हूँ हाँ कि मेरा जीवन ये कितना श्रेष्ठ है ये ब्राह्मण हमेशा कृष्ण का गुणगान कर रहा है और फाइनली आग लगती है और मृत्यु होता है तो अपोजिट हो जाता है यमदूत ब्राह्मण को लेने आते हैं हाँ जो पूरा जीवन वो लगा हुआ था और विष्णुदूत उसको लेने आते हैं तो ये हमारी स्थिति हम है वास्तव में हाँ वो ब्राह्मण हम हैं हमारी पोजिशन है हाँ इसलिए भक्ति सिद्धार्थ महाराज कहते थे एक बार एक उनका शिष्य बड़ा प्रवचन दे आ गया रात को बड़ा प्रोग्राम था हाँ सब कुछ आ, कर कर के आ गया लोगों ने बहुत उनका मान सम्मान सत्कार किया डोनेशन आदि दिया आया मंदिर देखा उसके लिए प्रसाद ना अब हमें बोलते हैं ना कि आप प्रसाद रखो प्रभु जी मेरे लिए एक प्लेट मैं प्रोग्राम से लेट आऊँगा तो वो उन्होंने कहा तो वो सन्यासी थे यंग सन्यासी ने कहा मेरे लिए प्रसाद रखो तो प्रसाद रखा तो पूरा सूख गया था भात दाल जैसे नहीं सूख जाता है तो रखा है रोज़ बजे पहुँचा है वो आया उन्होंने कहा अरे बड़ा गर्व के साथ आया इतना बड़ा मैं प्रोग्राम करके आए प्रवचन दे के आया हूँ और उन्होंने भक्तों को बुलाया हाँ जाओ मेरे लिए गरम गरम पुरिया बनाओ तो भक्ति सिद्धांत महाराज वहाँ एक चल ही रहे थे उन्होंने दूर से देखा कि अरे हाँ उन्होंने एक कमेंट किया उसको देखकर उन्होंने कहा करेला मन्यासी हई गे विलासी मैं तो यह सन्यासी बनने के लिए आया था लेकिन अभी क्या बन गया हो ोगी विलासी सदाचार को भूल गया हूँ हाँ तो भक्ति सिद्धार्थ महाराज के इस वाक्य को सुनकर लज्जित हो गया हाँ वो जो डिबोटी हैं तो इसलिए सदाचार हा? सत आचरण हम करते हैं तो वास्तव में प्रभुपाद का नाम और इस्कॉन का नाम हम बढ़ाते हैं दुराचार का आचरण करते हैं तो हम उसको ठेच पहुँचाते हैं तो क्यों हमें इसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि सदाचार को पालन करेंगे वैष्णव सदाचार को तो हम वैष्णव बनने लगेंगे और दूसरा क्या है कि हम अपनी पोजीशन में स्थित हो जाएंगे जीवरस स्वरूप है कृष्ण र नित्यदास अभी आज एक घंटे के लिए कृष्णदास हाँ और दस घंटे के लिए माया दास है ना थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम में कृष्णदास दोपहर के समय माया दास शाम शाम के पहले प्रसादम तब कृष्णदास शाम के लेट नाइट माया है ना यह हम हमेशा पोजीशन चेंज कर रहे हैं क्योंकि सदाचार को पकड़ नहीं रहे हैं हाँ इसलिए फिर क्या रहते मायादास उदास तो इसलिए हम सोचते हैं इतना उदासी क्यों है मेरे जीवन में ये कारण यही है तो इसलिए हाँ चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं उनका आलिंगन करके सनातन गोस्वामी का प्रभु कोमासपर्शी आत्मा पवित्र ते भक्ति बले पार कर तुम्हें ब्रह्मांड शोधित अरे तुम इतने पावरफुल और वैष्णव में वास्तव में जो वैष्णव सदाचार को गहरे से पकड़ता है क्योंकि सुंदर लगने लगता है व्यक्ति वैष्णव सदाचार का पालन करने के लिए क्या है सुंदर लगने लगता है कोई व्यक्ति वेशभूषा आदि धारण करके सुंदर नहीं लगता हाँ वास्तव में सुंदर लगता है कि चीज़ से जब वैष्णव गुण उसके पास है इसलिए तो देववती ने कहा हाँ क्षुणिका सूर्य सर्वदेना अजात शत्र व शांता साधु साधु आभूषण और ये आभूषण का मतलब है कि खरीदना पड़ेगा ना आभूषण तो आचार्यगण कहते हैं जिस प्रकार से जिस व्यक्ति के पास जितना धन है उसके अनुसार वो वस्तु और वेशभूषा आदि धारण करता है गहने वगैरा तो उसी प्रकार से जिसके पास जितना अधिक भक्ति है, भगवान के लिए प्रेम अफेक्शन हाँ सेवा की दृढ़ भावना है उतने ही गुण और उतना वैष्णव सदाचार के गुण हम उस भक्त में हमें नज़र आने लगते हैं हाँ और फिर क्योंकि हमारे पास भक्ति रूपी धन है नहीं इन इन इनको खरीदने के लिए आभूषण को खरीदने के लिए धन चाहिए और धन क्या है हम भक्ति योग धन वृंदावन ठाकुर कहते भक्ति योग धन भक्ति योग धन भक्ति योग धन हम भक्ति योग हय केवल क्रंदन तो ऐसा कहते हैं कि भक्ति योग धन है भक्ति नहीं है तो महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे जैसा पावरफुल जो डिवोटी है उसको स्पर्श करने से सब पवित्र हो जाते हैं और इतने पावरफुल तुम हो कि सारा ब्रह्मांड भी पवित्र हो जाता है इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक भक्त थे वो बहुत स्ट्रांग थे वही वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करता था वो किसी को छोड़ते नहीं थे पीछे लग जाते थे केवल चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ते थे तो थोड़ा सा मैं चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु जब वृदन जगन्नाथपुरी आए थे तो उनके साथ जगदानंद पंडित मुकुंद दामोदर पंडित और नित्यानंद प्रभु ऐसे चार भक्त उनके साथ आए थे हाँ चलते हुए ओरिसा रेमुना ये सब भुवनेश्वर आदि होते हुए जगन्नाथपुरी पहुंचे हैं उनमें से ये जो भक्त थे एक जिनका नाम था दामोदर पंडित हाँ ये बहुत स्ट्रिक्ट वो चैतन्य महाप्रभु की भी छुट्टी नहीं करते थे तो ये अभी चैतन्य महाप्रभु को डांटते हैं वो कहते कि अरे तुम वैष्णव सदाचार का पालन नहीं करते हो एक लीला आता है उसमें वो कहते हैं एक बार क्या होता है कि जगन्नाथपुरी में गंभीर में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं तो उस समय पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार पितृशून्य महासुंदर मृदु व्यवहार तो जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा बच्चा था एक उड़ीसा के ब्राह्मण थे उड़िया ब्राह्मण उनका बेटा था तो उस समय के बाद पिता नहीं रहे हाँ, लेकिन ये जो बच्चा था बहुत सुंदर था और आचरण वगैरह भी उसका बहुत अच्छा था हाँ, मृदु व्यवहार शालीन आचरण था प्रभु नित्य आयसे करे नमस्कार प्रभु बात कहे प्रभु प्राणतार वो बच्चा हमेशा महाप्रभु के पास आता था और उनको नमस्कार करता था उनसे बातें करता था और महाप्रभु के लिए बहुत प्रेम था प्रभु तेता प्रति प्रभु दया करे दामोदर दामोदरा तारी सही पारे एक को बहुत गुस्सा दामोदर पंडित जगन्नाथे काम है एक वैरागी के पास आना, के पास आना, तो ऐसा वो बच्चा महाप्रभु के पास आता था महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत अच्छा लगता था उनको और एक चीज और महाप्रभु भी बड़े प्रेम के साथ कभी प्रसाद खिला रहे है उनको कभी हाथ घुमा रहे हैं उनके ऊपर है ना जो हम करते है बच्चों के साथ तो महाप्रभु वो भी महाप्रभु प्रेम का व्यवहार उनके साथ करते थे लेकिन दामोदर पंडित को बहुत गुस्सा आता था बार बार अनिषद करे ब्राह्मण कुमारे प्रभु रे देखिले से ही रहिते न पारे दामोदर पंडित हमेशा कुछ ना कुछ युक्ति करते थे कि उस बच्चे को आने ना दे लेकिन वो बच्चा इतना एक्सपर्ट था बार बार मना करने से वो महाप्रभु का दर्शन के बिना नहीं रहता था और उनको बर्दाश्त नहीं होता था घर में रहना वो भाग के आ जाते थे महाप्रभु से मिलने से प्रभु करे महाप्रेत जहा आय से बालक के रे हाँ तो महाप्रभु उनसे स्नेह का व्यवहार करते थे और बच्चों का स्वभाव क्या है जो उनसे प्रेम करता है वो उनके पास जाते हैं ये उनका स्वाभाविक है तहा देखी दामोदर दुख पाये मने न पारे बालक तुम दामोदर पंडित को को बहुत दुख हो रहा रहा रहा था था था था उस बच्चे को बार बार बोला जा लेकिन तो वो, वो बच्चा कर और जाता से बालक प्रभुस्ताने आ रे प्रीति करे वार्ता पुछिला महाप्रभु बड़े ही प्रेम से कई बातें उनसे करने लगे कुछ पूछने लगे कतक से बालक उठी जबे गेला सहे तेना पारे दामोदर कहे तेला तो दामोदर पंडित दूर से देख रहे थे बच्चा कब निकल जाएगा आज आज छोड़ूंगा नहीं चैतन्य महाप्रभु को बच्चा जैसे उठा इतना गुस्सा आया जाकर महाप्रभु के पास गए दामोदर पंडित और महाप्रभु को कहते हैं अन्य प्रदेशे पंडित कहे गोसा गोसाई गोसाई, गोसाई महाप्रभु के पास जोर से बोलने लगते हैं सारे लोग आपको बहुत बड़ा टीचर कहते हैं शिक्षक कहते हैं क्यों क्योंकि आप सारे जगत को उपदेश देते हो जगन्नाथपुरी में नवदीप में यहाँ वहाँ लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम आप किस प्रकार के शिक्षक हो कुछ आदर्श शिक्षक नहीं लग रहे हो ये गुण सब आप तो हो, हो, आपका नाम बड़ा जगन्नाथपुरी में फेमस है विख्यात हो आ, लेकिन आप आपके गुण तथा यश की बातें सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त तो होगी हाँ और आपके पद को धक्का लगेगा अभी महाप्रभु को कहते हैं सुनी प्रभु कहे क्या कह दामोदर दामोदर कहे तो मैं स्वतंत्र ईश्वर महाप्रभु थोड़ा हो गए उन्होंने कहा दामोदर क्या कह रहे हो कि मेरे नाम से कुछ चर्चा करने लगेंगे लोग मेरे पद को धक्का लग जाएगा तुम क्या करे जरा बताओ तो दामोदर ने कहा तो आप तो स्वतंत्र भगवान हो आपको कौन रोक सकता है स्वच्छंदे आचार कर के पारे बलिते मुखर जगत तेर मुख पार आच्छादित आपको जैसा मर जाएगा ना वैसा आचरण करो मुझे कुछ लेना देना नहीं है आपको रोकने के लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता हा? फिर सारे लोग बोलने वाले हैं हाँ तो सब लोग बोलना शुरू करेंगे तो आप कैसे उनको माँ उनके मुंह को कैसे बंद कर सकते हो पंडित है या मने केने विचार न कर रांडी ब्राह्मण के प्रति कहने कर पंडित होकर जरा विचार भी तो करो स आश्रम को स्वीकार किया है हाँ जो रांडे में जो विधवा श्री है वो युवती हैं उसके बच्चे से प्रेम करते हों लोग कुछ सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती तथा पिता दोष सुंदर युवती वो ब्राह्मणी बहुत अच्छी है तपस्विनी है भक्त है लेकिन एक ही दोष उसका क्या है वो सुंदर बहुत है तो महाप्रभु हाँ इसके लिए टाइम नहीं लगता लोगों को क्या बात करने के लिए टाइम नहीं लगता इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है हाँ इन सब शिक्षाओं को हमें समझना हाँ और इनको लागू करना तो ऐसे वो कहते हैं तुम्हें हाव परम युवा परम सुंदर लोके राना कानी बातें देह अवसर तुम तो वैसे ही बहुत सुंदर हो आकर्षक हो और रूप से लोग काना खुशी करेंगे आपके बारे में और उस स्त्री के बारे में जिसका एक पुत्र है आप लोगों को बोलने का अवसर क्यों दे रहे हो प्रभु हासी महाप्रभु तो दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु चुप हो गए और मुस्कुराए अंदर से अंदर यहा कहे शुद्ध प्रेमे र तरंग दामोदर सममो रही अंतरंग महाप्रभु ने कहा यही है वास्तव में शुद्ध प्रेम तुम्हारा वास्तव में शुद्ध प्रेम मेरे प्रति है हे दामोदर तुम्हारे जैसा घनिष्ठ मित्र कोई और नहीं है हाँ कोई हमें रोकता है तो हम क्या करते गुस्सा हो जाते हैं तुमने बोलने का साहस कैसे किया प्रभु जी कहाँ से तुमको पता चला आपको बताओ बताओ हाँ हम तो पूरा नो ये करने के तरे तैयार है लेकिन महाप्रभु ने कहा वास्तव में दामोदर तुम मेरे मित्र हो घनिष्ठ मित्र हो मुझे बचा रहे हो कहते विचारे प्रभु मध्याने चलीला आरदिने दामोदरे निभृत बोलीला इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उसके बाद उनको छोड़कर चले जाते हैं हाँ तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस प्रकार से दामोदर पंडित से सब डरते थे और चैतन्य महाप्रभु ह कहते हैं प्रभु गणे जार देखे अल्प मर्यादा लंघन वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन जब चैतन्य महाप्रभु जब भी देखते थे कि कोई वक्त सत आचरण को पालन नहीं कर रहा है दुराचार के प्रति बढ़ रहा है नियमों से भाग रहा है तो महाप्रभु बुलाते थे और उसको दंड देते दे थे अपनी वाणी से जैसे उन्होंने इनको दंड दिया था छोटा हरिदास वैरागी हया करे प्रकृति संभाषण हैराग्य का वेश धारण किया लेकिन स्त्रियों से बातें करना बहुत अच्छा लगता है प्रकृति संभाषण प्रकृति में स्त्री महाप्रभु ने डांटा हाँ देखी देना पारे हमें तहार वदन महाप्रभु ने कहा ऐसे व्यक्ति का मुख नहीं देखना है मुझे महाप्रभु मैं सन्यासी हुई इतने साल से लेकिन मेरे अंगूठे में लकड़ी के स्त्री का भी स्पर्श हो जाता है तभी मेरा मन वगैरह विचलित होने लगता है महाप्रभु कहते हैं इस प्रकार से सोचो जीवित शरीर से हम बात करते हैं तो कितना बड़ा प्रभाव होगा हाँ <laughs> महाप्रभु कहते मैं भी अपना रोक नहीं पाता हाँ जैसे हम हरिनाम जाते व लाजपत नगर जाते थे हाँ तो वहाँ मार्केट में कितना स्त्रियों का वो होता है ना कपड़े पहना के डायरोमास हाँ तो महाप्रभु कहते इस प्रकार से हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए हाँ बहुत लाइटली नहीं लेना चाहिए तो महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट है क्योंकि वैष्णव सदाचार को आप पालन नहीं करते हो हाँ तो धीरे धीरे आप अपने भक्ति को लूज करते जाते हो। कृष्ण भक्ति में निरस होने लगोगे आपका साधना में ढिलाई आ जाएगा अध्ययन आपसे नहीं होगा सेवा में ढीले होते जाएंगे इच्छा नहीं होगा करने के उत्साह के साथ हाँ कि गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ नहीं वो तो हम कैसे तो एडजस्ट कर रहे दिन गुजारने हैं ना तो ये भावना रहेगी और जीवन चला जाएगा मृत्यु हमारे दरवाजे में खड़े होगा तो इसलिए ये वैष्णव सदाचार बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत पावरफुल चीज़ें हैं प्रभुपाद एक लेटर में कहते हैं कि जो सदाचार के द्वारा दूसरों के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है प्रभुपाद कहते हैं एज सुन एज दे विल सी आवर एक्टिविटीज़ दे विल बी वेरी मच प्लीज जैसे वो लोग हमारे कार्यों को देखेंगे तुरंत लोग बहुत खुश हो जाएंगे प्रसन्न होंगे लेट देम कम इन इन द इवनिंग सी कीर्तन टेक प्रसाद एंड लिबरली लिबरली कंट्रीब्यूट दे विल फील रिलीव टू कंट्रीब्यूट टू सच ए गुड कॉज जब वो देखेंगे कि आकर शाम को कीर्तन हो रहा है भक्त नाच रहे कितना प्रेम का संबंध है और सब कितना वैष्णव सदाचार के नियमों का पालन कर रहे हैं तो इन सबको देखेंगे तो लोग स्वाभाविक रूप से आएंगे हमारे कार्यों को देख कर और वो सेवा करना चाहेंगे कंट्रीब्यूट करना तो प्रो पन्द अच्छा है आने दो उनको इंटीग्रिटी प्योरिटी ट्रांसपेरेंसी सिंप्लिसिटी ट्रुथफुलनेस होनेस्टी करटसी इन कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज लाइक हरी नाम हियरिंग चांटिंग डिस्कसिंग कृष्ण कथा पोलाइट एंड हम्बल बिहेवियर एक्सेट्रा टच पीपल्स हार्ट फार मोर देन दैक्चर्स दे हियर तो यह कहते हैं कि लोगों के हृदय में वो चीज़ बहुत अधिक चली जाती है लेक्चर में आप बहुत अच्छा अच्छी चीज़ें क्यों ना सुनाओ उसका इतना प्रभाव नहीं होगा जो प्रभाव लोग देखते हैं कि आपके आचरण में आपकी सरलता में आपके व्यवहार आदि में लोगों डीलिंग करने में आपके उत्साह में कृष्ण भक्ति के श्रवण कीर्तन में डिस्कसिंग कृष्ण कथा आदि आपके विनम्र व्यवहार से और आपके प्योरिटी आदि से हाँ ये ये लोगों के हृदय में लग जाता है और लोग क्या करते हैं कृष्ण भक्ति को गंभीरता से लेते हैं तो इसलिए वैष्णव सदाचार हम सोचते ये तो नए भक्तों के लिए हैं मैं जब ज्वाइन किया तभी मैंने पढ़ लिया अभी मेरे लिए नहीं मैं एडवांस डिवोटी हो गया हूँ फिर माया एडवांसली आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब मैं पानी के अंदर डूब के मर गया आध्यात्मिक जीवन खत्म हो गया इसलिए चैतन्य महाप्रभु एक बहुत बड़े आचार्य हैं कलेग कलयुग साधु गुरु दुष्कर्य जानिया गुरु रूपे कृष्ण आइला नदिया तो कलयुगा में ऐसे साधु गुरु सदाचार को पालन करने वाले बहुत रेयर है इसलिए महाप्रभु ने कृष्ण ने भक्त के रूप में अवतरित हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो अवतरित हुए हैं तो इस चीज से हम शिक्षा ले सकते हैं कि सदाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें पालन करना चाहिए मैं कुछ नोट्स लाया था जिसमें अलग अलग मिस बिहेवियर दिए हैं हाँ ब्रह्मचारी कैसे मिस बिहेवियर करता है गृहस्था कैसे करता है और युद्ध कैसे करते हैं तो उसके कई उदाहरण आदि हैं तो आगे हम इन सब चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं और आगे हम उसी बुक को कंटिन्यू करेंगे उसका पहला अध्याय हाँ और जिससे हम हर बार सीखेंगे आपस में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग खुद पढ़ के आओ उस पर विचार करो थोड़ा कुछ नोट्स बना सकते हो कुछ उदाहरण बना सकते हो हाँ जिससे क्या होगा और हमारा हाँ कृष्ण भक्ति स्ट्रांग होगा जितना भक्त लोग आपस में आकर कृष्ण कथा श्रवण कीर्तन करते हैं उतने ही वो बलशाली हो जाते हैं और माया के प्रभाव से मुक्त होने लगते हैं हाँ क्योंकि संग में आते हैं जितने हम इंडिविजुअल बने रहते हैं अलग अलग उतना ही माया सरलता से हमें उठाकर गिरा देती है पीठ के बल पर डाल देती है और नाक को रगड़ती है जमीन पर और फिर हम हताश हो जाते हैं और कृष्ण भावना को छोड़कर चले जाते हैं इसलिए बहुत आवश्यक है हमेशा भक्तों के संग में आकर अधिक से अधिक श्रवण इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं यहाँ आने का कायम क्या है हाँ प्रभुपाद के एक शिष्य थी मालती देवीदासी जब वो बीमार हुए हॉस्पिटल में थे तो वो कुछ हो नहीं रहा था उनसे कैसे तो आपने माला जब करते थे तो प्रभुपाद उनको मिलने आए तो वो बहुत दुखी होकर कहा कि प्रभुपाद मैं कुछ भी नहीं कर पा रही आपकी सेवा आदि मैं केवल 16 मालाओं का जब कर पा रही हूँ प्रभुपात ने कहा हमें केवल वही करना है ये बाकी सारे कार्य क्या है ये हो नहीं रहे। इसलिए सब कार्य दिए गए हैं क्योंकि हमारे अंदर इतना रजोगुन और तमोगुन है कि हरे नाम हमसे नहीं होता बाकी सब हो रहा है प्रभुपाद ने कहा ये करने के लिए हम यहाँ हैं ये सब चीज़ें उसकी सहायता करते हैं तो इसलिए बहुत आवश्यक है श्रवण कीर्तन अच्छा है तो हम क्या हैं रुष्ट पुष्टा हैं भक्तिमय जीवन में हाँ तो इसलिए ये प्रयास है हाँ थर्जडे और मंडे की क्लासेस हाँ तो उत्साह के साथ हमें आए कुछ सीखे और कुछ प्रिपेयर करके भी लाएं, जैसे वैष्णव सदाचार है जो भी आपने सुना है पढ़ा है सीखा है आप उस टॉपिक में नोट बना के ला सकते हो जो भी वक्ता कोई भी हो सकता है अलग अलग स्पीकर उन्होंने नहीं बोला तो आप शेयर कर सकते हो दादाती प्रतिगृहणाती हम यहाँ किस लिए हैं एक दूसरे की से सीख के आगे बढ़ने के लिए है हाँ क्योंकि हर एक व्यक्ति को हेल्प चाहिए चाहे वो सन्यासी क्यों ना हो उसको भी सहायता की आवश्यकता है चाहे वो बड़ा ब्रह्मचारी या कोई भी क्यों ना हो हर एक व्यक्ति को सहायता की आवश्यकता है और एक दूसरे की सहायता से हम आगे बढ़ सकते हैं और स्थिर रह सकते हैं हाँ तो इस प्रकार से इन सब चीज़ों से हमें शिक्षा लेनी चाहिए और मनन आदि करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए धीरे धीरे कि कैसे मैं अपने जीवन को शुद्ध बनाऊं और भगवत भक्ति में आगे बढ़ू वैष्णव सदाचार के शीला सनातन गोस्वामी पाद के शिला प्रभु पाद के निताई गौर प्रेमानंदे